ऐसा भय नहीं जिससे हम संसार में परिचित है कुछ और ही तरह का भय भय दो प्रकार के हैं एक तो भय है जिसका प्रत्यक्ष कारण सामने होता है कोई आदमी छाती के सामने छोरा लेकर खड़ा है आप भयभीत होते हैं भय का कारण प्रत्यक्ष है सामने एक और भय एक तो भय का ये आयाम है जहां कारण होते हैं कारण बाहर होते हैं भीतर आप भयभीत होते हैं कारण भी भय पैदा नहीं करते सिर्फ जो भय भीतर जगह है उसे सोया है उसे जगह देते हैं वो जो भीतर छिपा है उसे प्रकट कर देते हैं कोई छुराले के छाती के सामने खड़ा हो तो उसके छुरे से भय पैदा नहीं होता भय तो भीतर है छुरे से प्रकट हो जाता लेकिन है लेकिन कारण साफ है दूसरा भय और भी गहरा है जो छुरे के कारण या किसी बाह्य स्थिति के कारण नहीं अनुभव होता बल्कि भीतर जो भय पड़ा है उसके कंपन से ही प्रतीत होता है अकार प्रतीत होता है अध्यात्म के मार्ग पर वो जो अकारण भय प्रतीत होता है वही बात है और जैस जैसे जैसे व्यक्ति संसार से दृष्टि हटाने लगता है वैसे वैसे कारण विलीन होने लगते हैं और खुद का ही भय कंपित होने लगता है अब कोई कपाने वाला नहीं होता अपना ही भय कारण वाले भय से तो छूटना आसान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 भय बाहर से नहीं आ रहा कोई जगह नहीं रहा भय मेरे भीतर ही मेरी आत्मा में ही है मैं अपने से ही कपरा हूं कोई मुझे कपा नहीं रहा यह कंपन मेरा ही है मेरे अस्तित्व में ही यह कंपन छिपा है तब बड़ी कठिनाई होती कि उपाय क्या हो इस भय को मिटाने के लिए क्या किया जाए इससे सुरक्षित होने के लिए कौन सा आयोजन हो कोई आयोजन काम न देगा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 आप अगर कहें कि मैं छलांग लगाने को आधा तैयार हूं तो कैसे छलांग होगी एक पैर तैयार नहीं है और एक पैर तैयार है आधे आप तैयार है आधी आत्मा जमीन को पकड़े हुए और आधी आत्मा छलांग लगाना चाहती है छलांग होगी कैसे छलांग तो तभी हो सकती जब तैयारी पूरी हो जरा सा भी विपरीत भाव मन में है तो छलांग नहीं हो सकती और जो भैसे कपड़ा है उसमें विपरीत भाव सदा बना रहता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 अपने से दीन की तलाश है उसके सामने हम धनी मालूम पड़ते अपने से मून की तलाश है क्योंकि उसके सामने हम ज्ञानी मालूम पड़ते पर अगर इस सारी खोज को हम ठीक से देखें तो सारे संबंध रोगन है और भय पर खड़े ये जो भय है ये मिटता नहीं किसी को डराने से सिर्फ छिपता है और छिपा हम रहे हैं जन्मों से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 आपकी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है उसकी तरफ कोई देखते ही नहीं दो छोटे से छेद से प्रोजेक्टर की मशीन चित्रों को फेंकती रहती है आप देखते हैं पर्दे पर पर्दा होता है सामने प्रोजेक्टर होता है पीछे पर्दे पे पर जो दिखाई पड़ता है वो पर्दे में नहीं है सिर्फ पर्दे पर दिखाई पड़ता है जो पर्दे पर दिखाई पड़ता है वो पीछे जो मशीन है प्रक्षेप करने की उसमें छिपा है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 यदि सील गुण का अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते और चट्टानी पथ पर कर्म के पत्थर उसके पांव को लघु कर देते इस भय से बचने के लिए क्या किया जाए सील उपाय सील समझने जैसा है आपको ख्याल है कि अगर आप असत्य बोलें, तो आपके भीतर कंपन बढ़ जाता है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 आपका रो रो वस्तुता कंपन अनुभव कर सकते हैं यंत्र की कोई जरूरत नहीं क्रोध में आप कपते कंपन आपके पूरे शरीर की विद्युत धारा में फैल जाता है प्रेम में आप स्थिर हो जाते पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिकों का समूह कुछ बंदरों पर प्रयोग कर रहा था छोटे बंदर के बच्चों पर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 तार वाली मां के पास लेकिन बस दूध पी के हट जाते थे और तत्न चढ़ जाते थे थो उस मां के पास जहां उन्हें गर्मी का अनुभव होता है उससे लिपटे रहते हैं अनुभव यह हुआ कि अगर बंदों को भयभीत कर दिया जाए तो फिर वो दूध पीने भी नहीं जाते थे दूसरी माँ के पास भूखे रह जाते लेकिन उस माँ के पास रहते जिससे उन्हें प्रेम की गर्मी का आभास होता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 हम भै को इकट्ठा कर रहे हैं और भोजन भी दे रहे हैं मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं भै से तो छूटना है लेकिन अगर से कम कहूं तब क्रोध से घृणा से ईर्षा से छूटना पड़े क्रोध से सीधा नहीं छूटा जा सकता भै से सीधा नहीं छूटा जा सकता भै से छूटना चाहे और भै के सारे भोजन जुटाते रहे तो कैसे होगा तब आप अपने ही विपरीत काम में लगे बुद्ध ने सील को सुरक्षा कहा है सील में सत्य प्रेम करुणा क्षमा सब आ जाते हैं वे सब गुण जो आपके भीतर से भय को विसर्जित कर देते हैं। सील का अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते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 धर्म उन्हीं शब्दों का उपयोग करता है लेकिन उसका प्रयोजन भिन्न है धर्म कहता है इसलिए झूठ मत बोलना कि झूठ बोले कि तुम कपे और तुम कपे की आगे की यात्रा असंभव है इसका दूसरे से कोई संबंध नहीं दूसरे को लाभ हो जाएगा लेकिन वो प्रयोजन नहीं तुम असत्य बोले कि कपे फिर इन कपते पैरों से उस पर्वत शिखर पर नहीं जाया जा सकता जो कि परम अनुभव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 गेहूं पैदा करने के लिए बोलता है भूसा भी पैदा हो जाता है वो दूसरी बात ठीक भूसा जैसी है नीति धर्म के लिए वो पैदा होती है। पर वो लक्ष्य नहीं है आप ही हैं लक्ष्य और तब धर्म एक वैज्ञानिक व्यवस्था हो जाती है। तब मामला साफ है इसलिए मैं कहते आपसे कि क्रोध मत करो क्योंकि दूसरे को दुख देना बुरा है और दूसरों को दुख दोगे तो नर्क चले जाओगे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 वहां ठहरे हुए आदमी की कोई गति नहीं वहां तो भागते दौड़ते आदमी की गति है। लेकिन संसार के पार, उसे हम सत्य कहें, मुक्ति कहें, परमात्मा कहें जो भी नाम दें, उसकी तरफ जाने वाले आदमी के पैर अकंप चाहिए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 मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं तीन दिन हो गए ध्यान करते अभी कुछ हुआ नहीं ये गोई को निकाल निकाल के देखना ये तो रास्ता आप बना रहे हैं कि कभी भी ना हो सकेगा तीन दिन में भी हो सकता है लेकिन तब बड़ा धैर्य चाहिए तीन जन्मों में भी ना होगा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 हजारों लोग इकट्ठे थे सन्नाटा छा गया शब्द ही समझ में नहीं आते तो निशब्द क्या समझ में आएगा लेकिन एक खिलखिला की आवाज भीड़ में गूंजी और बुद्ध ने कहा कि मालूम होता है महाकाश्यप महाकाश्यपड़ो से भाग न जाए चालीस साल पहले इस आदमी की वाणी सुनी थी आज इसकी हंसी सुनी बुद्ध ने कहा महाकाश्यप क्यों हंसता है तो?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 अगर ये प्रती और ये विचार और ये निरीक्षण निरंतर चलता रहे तो विराग का जन्म होता है विराग दो विराग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है अपने चानों तरफ चित्त के चानों तरफ एक सुरक्षा की दीवार निर्मित करने की तिब्बत में जब भी कोई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 तो तिब्बत में वे कहते हैं कि उस यात्रा पर निकलने के पहले रक्षा कवच दौर वज्र कवच चाहिए बौद्धों का एक संप्रदाय है वज्रयान। पूरी परंपरा ही इस वज्र के निर्मित करने पर खड़ी है और यह वज्र निर्मित होता है और अब तो अब तक तो ऐसा था कि यह बात सिर्फ ऐसी लगती थी काल्पनिक होगी लेकिन अब तो वैज्ञानिक जांच की भी सुविधा है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 और वो असाधारण व्यक्ति थे भरथरी क्योंकि उन्होंने राग को इतना जाना जितना शायद ही किसी ने जाना हो उन्होंने भोग को इतना जाना जाना जितना शायद ही किसी ने जाना हो और स्वभावता जो भोग को इतना जान लेगा वो उससे छूट जाए अज्ञान में ही बंधन और भरथरी इतना भोगे कि उब गए किताब लिखी सौंदर्य शतक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 वो तलवारें ही हीरे के पास नहीं टिक गई थी उन दोनों की आत्माएं भी बाहर निकलकर के उस हीरे के पास टिक गई थी तभी तो कोई अपनी जान देने को तैयार हो जाता वो हीरा उनके सारे जीवन को सत्व को खींच लिया हीरे ने खींचा ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि हीरे का कोई कसूर नहीं हीरे को पता ही नहीं वे खुद ही खींच गए असुरक्षित थे कोई दौर्जे उनके पास ना था ये एक आदमी भरथरी भी वहीं बैठा और हंसने लगा और इसे बड़ी हंसी आई क्योंकि जीवन का सारा उपद्रव प्रत्यक्ष हो गया उस घटना में ये सारा संघर्ष व्यक्तियों का समाजों का राष्ट्रों का सब प्रकट हो गया उस छोटी सी घटना में जिस पे हम लड़ते हैं वो पड़ा रह जाता और हम नष्ट हो जाता भरथरी ने आंखें बंद कर ली ये भरथरी दौरजे में वो हीरा वहां पड़ा है भरथरी यहां लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध निर्मित नहीं हो रहा भरथरी यात्रा पर नहीं निकल रहे हीरे की तरफ जीवन को जो जितना सजग होकर देखेगा उतना ही वासना छीण होती है और विराग का जन्म होता है विराग कोई राग की दुश्मनी नहीं है। अभाव है इसलिए आप उनको विराग की मत समझ लेना यहां ये भी हो सकता था कि भरथरी देखते हीरे को और बाघ खड़े होते वहां से यहां हीरा पड़ा है मैं नहीं रुक सकता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 वो पत्थर का टुकड़ा ना रहा हीरा हो गया और हीरा होते ही वासना प्रवेश कर गई नहीं तो पत्थर का टुकड़ा जो बागता है संसार से वो विरागी नहीं है वस्तुता वो विपरीत रागी है उसका भी राग है लेकिन शीर्षासन करता हुआ राग है सिर टेक दिया है उसने जहां आपके पैर टिके और मैं मानता हूं कि जहां पैर टिके वहां सिर टेकना कोई अच्छी बात नहीं और उल्टा उपद्रव हो गया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 कोई भी फर्क नहीं होगा आदमी ने फर्क पैदा किया आदमी को कोहनूर पत्थर, पत्थर नहीं है क्यों पत्थर नहीं है कोहनूर कोहनूर में जो चमक है वह आदमी की वासना की चमक है वो जो कोहनूर में दिखाई पड़ रहा है वह आदमी के भीतर का भाव है आदमी अपने को उनेल रहा है कोहनूर में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 जब आप एक कदम उठाते हैं जमीन से तो आप अज्ञात में कदम उठा रहे हैं अब ये पैर उस जमीन पे पड़ेगा जिससे आप परिचित नहीं अगर भयभीत आदमी है तो जिस जमीन पे आप खड़े हैं उसको पकड़े रहे अगर साहस के आदमी है तो जिस जमीन को जान लिया उसको छोड़ें। ध्यान रहे भय पकड़ साहस त्याग जो जान लिया उसे छोड़े जिसे पहचान लिया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 अचानक मुझे ख्याल आया इसलिए मैंने भूख मार के बुझा दिया कि जब असली रास्ते पर दिया ना दे सकूंगा तो नकली रास्ते पर भी दिया देने से क्या सार है और ये दिया दे के मैं तेरा भय बढ़ा रहा हूं दिया बुझा के तेरा साहस बढ़ा रहा तू अंधेरे में उतर जा खोजना रास्ता मिल ही जाएगा और खोजना अंधेरा भी कट ही जाएगा कोई अंधेरा शाश्वत नहीं और फिर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 लेकिन गिन्सबर्ग का यह कहना है कि वे असली शब्द हैं और हम उन्हें असली इसलिए तो कहते हैं कि शरीर के कुछ अंगों को असली कहते हैं और वे अंग भी है और जो है उसकी कितनी ही निंदा करो उससे कोई छुटकारा नहीं जो है वो है यथार्थ है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 वो आदमी घबराया क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि मामला यहाँ जाएगा <laughs> और किस वर्ग कपड़े उतार के नग्न खड़ा हो गया और उसने कहा कि जो मैं कविता में कह रहा हूँ वो कविता में नहीं कह रहा हूँ मैं मनुष्य को उसके पूरे यथार्थ में स्वीकार करता हूँ मेरे मन में कोई निंदा नहीं और कितने ही वस्त्र ढां को आदमी भीतर लंगा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 महिला बहुत प्रसन्न हो गई उसने कहा तब बिल्कुल ठीक है क्या बिल्कुल ठीक कौन सी चीज बिल्कुल ठीक है ध्यान के बहाने भय बच गया ऐसी जटिलता है आदमी के मन में छोटे छोटे भी भय छोड़ें छोटे छोटे भी साहस करें एक, एक कदम उठाते उठाते हजारों मील की यात्रा भी पूरी हो जाती है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 and if you see the old face of the god it is sad old and it cries the bolden now and not only now it has been always so but more so today now we need a dancing and laughing god the seriousness has killed religion irreligious people have not killed religion atheists have not distant religion the seriousness has killed religion the serious faces of priests and prophets seriousness is a disease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 are dimmed then when death will be coming near then they will seek the divine this proved fatal and because of this the whole earth has become non-religious religion must be young alive fresh and then religion must have a different base i call that base festivity celebration a d e attitude for happiness this afternoon meditation means on this things you have to dance in ecstatic mood allow your life energy flow in laughing singing celebrate life don't try to fight with it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 the dancer has disappeared and only the dance remains is you have entered the moment the singer has disappeared and only singing has remained is you have entered forget the dancer the center of the ego become the dance that is the meditation dance so deeply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 It is a, it is not a doing but a ha happening, and remain in the mood of festivity. You are not doing something very serious, just playing, just playing with your own, own life energy, playing with your own bio energy. allowing your own bio energy to move to move in its own ways just like wind willows the river flows you are flowing and blowing feel it and be playful remember this word playful always with me it is very basic we call it in this country god's leela we call creation god's leela god's play nowhere in the world this concept exists god is the creator the jeeves the christian god is a very serious thing very serious